जप जी साहेब इको अंकार सतना तीरथनाव जिते ना करी जे ती सिर उपाई वेखा विणकर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई परमात्मा पाया जाता है कृत्य से नहीं इस सृष्टि में सभी कुछ कर्म से पाया जाता है परमात्मा कैसे पाया जाता है जो गुरु की एक सिखावन सुन लेता है गुरु की एक सिखावन सुन लेने से परमात्मा मिल सकता है तुम्हारे कुछ करने से नहीं उसकी मति जो गुरु की एक सिखावन सुन लेता है रत्न जवार माणिक जैसी हो जाती बहुमूल्य हो जाती लेकिन गुरु की एक सिखावन सुनना भी मुश्किल है क्योंकि गुरु की एक सिखावन सुनने के लिए भी तुम्हें अपना पूरा जीवन रूपांतरित करना होगा तुम जैसे हो वहां तो तुम्हें कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा गुरु की सिखावन के लिए तुम्हें गुरु की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा तुम्हें उसके पास चुप और शांत बैठने की कला सीखनी पड़ेगी तुम जब उसके पास आओ तो तुम्हें सिर अपना घर ही छोड़ आना पड़ेगा अगर तुम सिर अपने साथ ले आए तो तुम सुन ना सकोगे सिखावन भी दी जाएगी तो अर्थ तुम अपने निकाल लोगे तुम्हारा सिर बीच में सब रूपांतरित कर देगा बदल देगा कुछ कहा जाएगा कुछ तुम सुनोगे और तुम खाली हाथ आए थे खाली हाथ वापिस लौट जाओगे क्योंकि गुरु की सिखावन मस्तिष्क से नहीं सुनी जाती सिर से उसका कोई लेना देना नहीं है, गुरु की सिखावन तो हृदय से सुनी जाती तुम गुरु की सिखावन सुनते वक्त विचार नहीं करते कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है इसलिए तो आस्था से सुनी जाती गुरु कह रहा है इसलिए ठीक तुम सोचने वाले नहीं हो निर्णायक नहीं हो कि वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है अगर तुम अभी भी सोचने वाले हो तो तुम शिक्षक के पास हो गुरु के पास नहीं तब तुम विद्यालय में हो साध संगत में नहीं वहां तुम सोचो कि क्या ठीक है क्या गलत लेकिन निर्णायक तुम ही हो गुरु के पास आने का अर्थ है कि मैं निर्णय कर करके थक गया निर्णय मुझसे नहीं होता गुरु के पास आने का अर्थ है कि मैं सोच सोच के थक गया मैं कुछ भी सोच नहीं पाता गुरु के पास आने का अर्थ है कि मैं अपने से परेशान हो गया और मैं अपने को छोड़ने आया हूं इसको संक्षिप्त में कहें तो श्रद्धा गुरु के पास तुम तभी आ सकते हो जब तुम अपने से भली परेशान हो गए अगर तुम अभी भी समझते हो कि तुम समझदार हो तो गुरु के पास आने का कोई अर्थ नहीं अभी तुम ही अपने गुरु हो अभी कुछ दिन और भटको अभी कुछ और तकलीफ झेलो अभी संदेह कर कर के कुछ और पीड़ा खट्टी करो अभी और संताप जरूरी तुम्हें पकाने को लेकिन जिस दिन तुम अपने से जाओ उसी दिन गुरु के पास आना कच्चे आने से कोई सार नहीं इसलिए एक बड़ी कठिनाई होती लोग गुरु के पास चले आते हैं और तैयार नहीं होते तैयारी का मतलब है कि अभी वे अपने पे भरोसा करते हैं तो गुरु जो कहेगा उसमें सोचेंगे क्या सही क्या गलत उसमें से चुनेंगे जो जचेगा वो मानेंगे जो नहीं जचेगा वो नहीं मानेंगे तो तुम अपनी ही मान रहे हो इसको श्रद्धा मत कहना इसको समर्पण भी मत समझना तुमने कुछ भी छोड़ा नहीं है गुरु के पास जाने का तो एक ही राज है कि तुम अपने को छोड़ के जाना फिर वो जो कह रहा है सही है फिर तुम्हें निर्णय करने को कुछ बचा नहीं और तब तुम उसकी सिखावन सुन पाओगे क्योंकि ऐसे समग्र हृदय से ही सिखावन सुनी जा सकती और तभी तुम सिख हो पाओगे जिसने सिखावन सुनी वो सिख हुआ सिख शब्द बड़ा प्यारा है वो संस्कृत के शिष्य से बना है जो सीखने को तैयार है वो सिख जो सिखावन सुनने को तैयार है वो सिख जो अभी अपनी ही अकड़ से जी रहा है जो भी सीखने को तैयार नहीं है वो सिख नहीं तुम वस्त्र पहन सकते हो सिख के उससे कुछ हल नहीं होता तुम ढंग बना सकते हो सिख का से कुछ हल नहीं होता क्योंकि सिख होना एक हार्दिक घटना है कहते हैं नानक मत रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनी और हजार बातें सुनने से भी कुछ ना होगा एक ही सुन लेने से सब हो जाता है और तुम कितना सुन चुके हो फिर भी कुछ नहीं होता कितना पढ़ चुके हो फिर भी कुछ नहीं होता कारण साफ है तुमने सुना ही नहीं जहां से सुनना चाहिए था दो रास्ते हैं सुनने के एक रास्ता है बुद्धि का जब बुद्धि सुनती है तो बुद्धि हमेशा द्वैत से सुनती है सोचती ठीक या गलत सही या ना सही मानो ना मानो बुद्धि कभी अहंकार के पार नहीं जाती बुद्धि हृदय को तो पागल मानती है बुद्धि हृदय का भरोसा नहीं करती इसलिए तो तुम सबने हृदय को मार डाला है क्योंकि हृदय का भरोसा नहीं कब कौन सा काम करवा दे जो कि पीछे महंगा पड़े रास्ते से निकलते हो भूखे को देख के हृदय कहता है दे दो बुद्धि कहती रुको पहले पक्का पता लगा लो कि आदमी धोखा तो नहीं दे रहा यह कोई व्यवसायी भिखारी तो नहीं और ये भी तो देखो कि भला चंगा है कमाता क्यों नहीं बुद्धि हजार बातें कहेगी हृदय में एक भाव उठा था बुद्धि उसे दबा देगी प्रेम उठेगा बुद्धि कहेगी खतरनाक रास्ता है प्रेम अंधा है कहां जाते हो आंख से चलो होश संभाल के चलो प्रेम ने कई को बर्बाद किया है बुद्धि का रास्ता राजपथ की तरह साफ सुथरा है प्रेम का रास्ता पगडंडी की तरह जंगलों में भटक जाती कहां जा रहे हो रास्ते से मत उतरो जहां भीड़ चल रही है वहीं चलो सब जहां है वहीं ठीक अकेले कहां जाते हो प्रेम अकेले का रास्ता है इसलिए तो प्रेम प्राइवेसी चाहता है एकांत चाहता है प्रेम कहेगा दे डालो बुद्धि कहेगी पहले सोचो विचारो सब पता लगा लो फिर देना तब तुम कभी ना दे पाओगे प्रेम कहता है समर्पण कर दो किसी के चरणों में सिर रख दो और छोड़ दो अपने को बुद्धि कहेगी ऐसे कहीं चलेगा दुनिया में बड़ी धोखाधड़ी श्रद्धा के नाम पर न मालूम कितने लोग लूट रहे मगर तुम्हारे पास है क्या जो लुट जाएगा तुम्हारे पास है क्या तो जो तुम दे दोगे और चुक जाएगा सिवाय दिन दरिद्रता के भीतर कुछ भी नहीं लेकिन उसको भी बचाए रखते हो और बुद्धि की तुम सुन के जियोगे तो धीरे धीरे हृदय सिकुड़ता जाता है हृदय धीरे धीरे टूट ही जाता है इतना फासला हो जाता है कि हृदय की खबर ही तुम तक नहीं आ पाती बुद्धि इतने बीच में द्वार लगा देती फिर तुम प्रेम भी करते हो तो बुद्धि से ही करते हो तुमने कभी ख्याल किया कि तुम्हारा प्रेम भी खोपड़ी से आता है हृदय से नहीं तुम भला कहो कि मैं बड़े हृदय से प्रेम करता हूं लेकिन ये शब्द भी बुद्धि से ही आते तुम अपने हृदय में जांच प्रताल करोगे वहां कुछ होता नहीं मालूम पड़ता। वहां न कोई पुलक न कोई नृत्य न कोई संगीत वहां कोई कंपन भी नहीं गुरु की सिखावन तो हृदय से सुनी जा सकती है कबीर ने कहा है जो सिर को काट के जमीन पर धर दे चले हमारे साथ किस सिर की बात कर रहे हैं इस सिर को काटने से कुछ ना होगा बोधि धर्म एक बौद्ध फकीर हुआ वो चीन गया वो बड़ा अनूठा आदमी था वो दीवान की तरफ मुंह करके बैठता था लोगों की तरफ पीठ वो कहता जब कोई शिष्य आएगा तो उस तरफ मुंह कर लूंगा तुमसे क्या बात करनी और तुमसे बात करनी या दीवाल से बात करनी बराबर फिर एक आदमी आया हुई नैंग वो पीछे खड़ा रहा 24 घंटे तक और उसने कहा कि बोधि धर्म इस तरफ सिर करो बोधि धर्म चुप रहा उसने अपना हाथ काट के बोधि धर्म को भेंट किया और उसने कहा अगर देर की तो सिर काट दूंगा बौद्ध धर्म ने कहा इस सिर को काटने से कुछ भी ना होगा अगर उस सिर को काटने की तैयारी हो, होने कहा कि सब तैयारी करके आया हूं जो कहो वो करने की तैयारी नौ साल में पहली दफा बौद्ध धर्म ने किसी व्यक्ति की तरफ चेहरा किया हुईनेंग उसका उत्तराधिकारी हुआ लेकिन उसने पहले पूछा कि इस सिर को काटने से कुछ भी ना होगा उस सिर को कौन सा वो सिर है वो जो भीतर अस्मिता है अहंकार है मैं हूं और मैं निर्णायक हूं तो तुम शिष्य ना हो सकोगे तो तुम सिखावन ना सीख सकोगे और गुरु की जो एक सिखावन सुन लेता है उसकी मति मानिक जैसी हो जाती उसकी चेतना एक स्वच्छता को पारदर्शिता को उपलब्ध हो जाती वो आर पार देखने लगता है विचार वहां हट जाते हैं क्योंकि हृदय में कोई विचार नहीं है बुद्धि वहां से बहुत दूर पड़ जाती सब धुआं बुद्धि का दूर हट जाता है एक स्वच्छता एक ताजगी और वही ताजगी स्नान है गंगा का नानक ठीक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थ में स्नान कर लिया और यदि मैं उसे न भाया तो नहा धोकर क्या करूंगा वो है एक भीतर का स्नान जहां जीवन स्वच्छ चेतना स्वच्छ हो जाती जहां तुम सोचते नहीं जहां तुम सिर को उतार कर रख देते हो सिर है भी उधार हृदय तो तुम लेकर आए थे संसार में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 खतरा नानक की विधि में नहीं है लेकिन एक दूसरा खतरा है और वो खतरा यह है कि सभी में वही है उसकी स्मृति कहीं ऐसा ना हो कि आत्मविस्मृति बन जाए कहीं ऐसा ना हो कि वो सब में है इसलिए तुम भूल ही जाओ कि मैं भी हूं